महाभारत स्त्री पर्व पंचदशोध्याय भीमसेन का गांधारी को अपनी सफाई देते हुए उनसे क्षमा मांगना युधिष्ठिर का अपना अपराध स्वीकार करना गांधारी के दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नखों का काला पड़ जाना अर्जुन का भयभीत होकर श्री कृष्ण के पीछे छिप जाना पांडवों का अपनी माता से मिलना द्रौपदी का विलाप कुंती का आश्वासन तथा गांधारी का उन दोनों को धीरज बनाना वे बंधाना वै समम्पानुवाच तछ्रुआवचनम तस्मसेनोथीतव गांधारीम प्रत्युवाचेदम वचन सा अनुनम तदा वे जी कहते हैं जन्मे गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने डरे हुए की भाँति विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा अधर्मो यदि धर्म स्त्रात्रास तयाकृत आत्मा तमय तम चंदमसी माता जी यह अधर्म हो या धर्म मैंने दुर्योधन से डरकर अपने प्राण बचाने के लिए ही वहां ऐसा किया था अतः आप मेरे उस अपराध को क्षमा कर दें न युद्धे न पुत्रस्ते धर्मेण स महाबल सख्य क्युदुद्यंतु अतो विषम विषमांचरम आपके उस महाबली पुत्र को कोई भी धर्मानुकूल युद्ध करके मारने का साहस नहीं कर सकता था अतः मैंने विषमतापूर्ण बर्ताव किया अधर्मेण जिता पूर्व तेन चापे युधेटि नेता पहले उसने भी अधर्म से ही राजा युधेटि को जीता था और हम लोगों के साथ सदा ही धोखा किया था इसलिए मैंने भी उसके साथ विषम बर्ताव किया सैन्यस्य से को वशिष्टों गा युद्ध नीर्यवान्म हवा न हरिद्राज्यमति वही तत्तम मया कौरवसेना का एकमात्र बचा हुआ यह पराक्रमी वीर गदा युद्ध के द्वारा मुझे मारकर पुनः सारा राज्य हर न ले इसी आशंका से मैंने वह अयोग्य बर्ताव किया था राजपुत्रिम एकवस्त्राम् एक रजस्वलाम भवत्या रजस्वलाम भगवत्यादम उक्तवान युत राजकुमारी द्रौपदी से जो एक वस्त्र धारण की रजस्वलावस्था में थी आपके पुत्र ने जो कुछ कहा था वह सब आप जानते हैं सुयोधनम असंग न श्याभूषागरा केवला भोक्त अतचं मह दुर्योधन का संहार किए बिना हम लोग निष्कंटक पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते थे इसलिए मैंने यह अयोग्य कार्य किया तथाप्य प्रियमाक पुत्रचरत द्रौपद्याम्य आपके पुत्र ने तो हम सब लोगों का इससे भी बढ़कर अप्रिय किया था कि उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाई झाँग दिखाई तथाध्य सोअस्माक दुराचारस्त सुत धर्मराज्या स्थित स्म सम आपके इस दुराचारी पुत्र को तो हमें उसी समय मार डालना चाहिए था परंतु धर्मराज की आज्ञा से हम लोग समय के बंधन में बंधकर चुप रह गए वैर मुद्दे पिताम रागे पुत्रे नव तन्महत क्लेशिता बटे नि तत्तम मया रानी आपके पुत्र ने उस महान वैर की आग को और भी प्रज्वलित कर दिया और हमें वन में भेजकर कर सदा क्लेश पहुँचाया इसीलिए हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है वैर पारम हुरोधनम राज्यम युधिठिर प्राप्तो हो वयम चन मन रणभूमि में दुर्योधन का वध करके हम लोग इस वैर से पार हो गए राजा युधिष्ठिर को राज्य मिल गया और हम लोगों का क्रोध शांत हो गया गांधार्युवाच नात प्रसंस में चापित सर्व जधितम्भा गांधारी बोली तात तुम मेरे पुत्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हो इसलिए यह उसका वध नहीं हुआ वह अपने यशो में शरीर से अमर है और मेरे सामने तुम जो कुछ कह रहे हो वह सारा अपराध दुर्योधन ने अवश्य किया है हताशे नकुल यो वृषस भारत अभी वह शोणिम संख्ये दुस्साहसन शरीरज सद्भिर्गहित घोरम अनाजन सित क्रूरम करुक्त मृकोदर भारत परन्तु विश्वन्य जब नकुल के घोड़ों को मारकर उसे रथहीन कर दिया था उस समय तुमने युद्ध में दुशासन को मारकर जो उसका खून पी लिया वह सतपुरुषों द्वारा निंदित और नीच पुरुषों द्वारा सेवित घोर क्रूरता पूर्ण कर्म है तुमने वही क्रूर कार्य किया है इसलिए तुम्हारे द्वारा अत्यंत अयोग्य कर्म बन गया भीमसे अन्य पी न पातव्यम रुधिर सुखम यथवात्मा तथा भ्राता भीमसेन बोले माता जी दूसरे का भी खून नहीं पीना चाहिए फिर अपना ही खून कोई कैसे पी सकता है जैसे अपना शरीर है वैसे ही भाई का शरीर है अपने में और भाई में कोई अंतर नहीं है रुदनम दिक्राम दंतो ठमे महासुच भय तदेद हस्तरो माँ आप शोक न करें वह खून मेरे दांतों और ओठों को लांघकर आगे नहीं जा सका था इस बात को सूर्यपुत्री यमराज जानते हैं कि के, केवल मेरे दोनों हाथ ही रक्त में सने हुए थे तथा हतास्व नकुलं दृष्ट्वा बृषसेन इडसुगे भ्रातृण संप्रहिष्टाण संजनि मह्या युद्ध में वृषसेन के द्वारा नकुल के घोड़ों को मारा गया देख युद्धशासन के सभी भाई हर्ष से उल्लथित हो उठे थे उनके मन में वैसा करके मैंने केवल त्रास उत्पन्न किया था केश पक्ष परामर्शे द्रौपद्यादे क्रोधाद्य द्रव चा हम वृत तत्मे वर्तते दूत क्रीड़ा के, के, के समय जब द्रौपदी का केस खींचा गया उस समय क्रोध में भरकर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी याद हमारे हृदय में बराबर बनी रहती थी छत्र धर्माच्युतराज भव्यम शाश्वती सम प्रतिज्ञाता मन स्त्रवान हम रानी जी यदि मैं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण न करता तो सदा के लिए छत्रीय धर्म से गिर जाता इसलिए मैंने यह काम किया था न मर्मा मरहसी गधारी न परिसंकित पुरा पुत्र अस्मा पकार अजुना किम्न दोषे न परिसंकित मर्सी माता गांधारी आपको मुझ में दोष की आशंका नहीं करनी चाहिए पहले जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था उस समय हम पर अत्याचार करने वाले अपने पुत्रों को तो आपने रोका नहीं फिर इस समय आप क्यों मुझ पर दोषारोपण करती हैं गांधार्युवाच वृद्धस्या शतम पुत्रान निग्न तम अपराजिता कस्मा नशे करके आराधित गांधारी बोली बेटा तुम अपराजित वीर हो तुमने इन बूढ़े महाराज के सौ पुत्रों को मारते समय किसी एक को भी जिसने बहुत थोड़ा अपराध किया था क्यों नहीं जीवित छोड़ दिया संतान माव यो सात वृद्ध यो ऋतराज कथमस्या का नजिता था हम दोनों बूढ़े हुए हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया ऐसी दशा में हमारी एक ही संतान को हम दो अंधों के लिए एक ही लाठी के सहारे को तुमने क्यों नहीं जीवित छोड़ दिया शेषेष अब स्थितात पुत्राणाम अंत के तयी नमे दुखम भवे दे तदि तम तात तुम मेरे सारे पुत्रों के लिए यमराज बन गए यदि तुम धर्म का आचरण करते और मेरा एक पुत्र भी शेष रह जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता वह सम्पावाच एव मुक्तु गेरम पृक्ष संक्रोधा पुत्र पौत्र वैश्वान जी कहते हैं राजन भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित हुई गांधारी ने कुपित होकर पूछा कहाँ है वह राजा जुधेटिर तमभ्य ग राजेन्द्रो वेपमन कृतांजलि युधिस्तम त्र मधुर वाक्यम अब्रवी पुत्र हंसानोहम तब दी युधिष्ठि सापारह पृथ्वी नाशे हेतुभूत सतस्व यह महाराज युधिष्ठि काँपते हुए हाथ जोड़े उनके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले देवी आपके पुत्रों का संहार करने वाला क्रूरकर्मा युधिष्ठिर मैं हूँ पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ इसलिए साप के योग्य हूँ आप मुझे साप दे दीजिए न ही मैं देवते नर्थो न राज्य न धनेूढ़ो मैं अपने सुहृदों का द्रोही और अभिवेकी हूँ वैसे वैसे श्रेष्ठ सृहरों का वध करके अब मुझे जीवन राज्य अथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं है तब एवं वादितम भेतम सन्निक नोवाच किंचित गांधारी निश्वास परमाभृतम जब निकट आकर डरे हुए राजा युष्ठी ने ऐसी बात कही तब गांधारी देवी जोर जोर से सांस खींचती हुई ससकने लगी वे मुँह से कुछ बोल न सकी तस्वनत पादपति से युधिष्ठिश् नृपते धर्मज्ञा दीर्घदर्शिनी अंगुल्य ग्राणी दट्टान्तर हिठथाम तथा भूतो दर्शनीय यह नखो निप राजा युद्ठिर शरीर को झुकाकर गांधारी के चरणों पर गिर जाना चाहते थे इतने ही में धर्म को जानने वाली दूरदर्शनी देवी गांधारी ने पट्टी के भीतर से ही राजा युदिठिर के पैरों की उंगुलियों के अग्रभाग को देख लिए इतने ही से राजा के नख काले पड़ गए इसके पहले उनके नख बड़े ही सुंदर और दर्शनीय थे तम दृष्ट्वाचाजुन हो गवासदेव पृष्ठत एवं सचेतमस्ताश्च भारत गांधारी विगतक्रोधां क्रोधा सांयाथ उनकी यह अवस्था देख अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के पीछे जाकर छिप गए भारत उन्हें इस प्रकार इधर उधर छिपने की चेष्टा करते देख गांधारी का क्रोध उतर गया और उन्होंने उन सबको स्नेहमय माता के समान सांत्वना दी तजाते समुज्ञाता मातरम वेर अभ्यगच्छंत अभ्यगछ सहिता प्रथम पृथुड़ फिर उनके आज्ञा ले छौड़ी छाती वाले सभी पांडव एक साथ वीरजननी माता कुंती के पास गए चिस्से दृष्ट्वा पुत्रन सा पुत्रीर्भिप्लुताहार यदे वस्त्रे वै मुख कुंते देवी दीर्घकाल के बाद अपने पुत्रों को देखकर उनके कष्टों का स्मरण करके करुणा में डूब गई और अंचल से मुंह ढक आंसू बहाने लगी ततो वास्तव समुसृज्य स पुत्र तदा प्रथाम अप्र हो गयी बहुधा चतुभिक्षता पुत्रों सहित आंसू बहाकर उन्होंने उनके शरीरों पर बारंबार दृष्टिपात किया वे सभी अस्त्र शस्त्रों की चोट से घायल हो रहे थे सातान एक-एक प्रसन्ते पुनः पुनः बारी बारी से पुत्रों के शरीर पर बारम्बार हाथ फेरती हुई कुंती दुख से आतुर हो उस द्रौपदी के लिए शोक करने लगी जिसके सभी पुत्र मारे गए थे इतने में ही उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर रो रही है द्रौपद्युवाच आर्य पौत्रावते सर्वे सौ भद्र सहित गता न तां तेद्याभिगछते चिम दृष्ट्र तपस्वी किं नु राज्य नई कार्यम विजा द्रौपदी बोली आर्य अभिमन्यु सहित वे आपके सभी पुत्र कहाँ चले गए वे दीर्घ के बाद आई हुई आज आप तपस्विनी देवी को देखकर आपके निकट क्यों नहीं आ रहे हैं अपने पुत्रों से हीन होकर अब इस राज्य से हमें क्या कार्य है ताम समा श्वास यामा सृथापृलोचनाम उत्थाप्यज्ञ सेम तो शोक कर सहिता चापे पुत्रिप अभ्यत गर्ता मार्तरा स्वयं नरेश्वर विरसाल नेत्रों वाली कुंती ने शोक से कातर हो रोती हुई द्रुपद कुमारी को उठाकर धीरज बनाया और उसके साथ ही वे स्वयं भी अत्यंत आर्त होकर शोकाकुल गांधारी के पास गई उस समय उनके पुत्र पांडव भी उनके पीछे पीछे गए वे समुवाच ताम गांधारी गाधारे सवध्वाज सत्नी मं पुत्रेत सौ काश्य मुखिता मने लोक विनाशोँ काल पर नोदिता अवश्यम भाव संभा नये कृष्णे महामति वह संपान कहते हैं जन्मे जय गारी ने बहु द्रौपदी और यशस्वनी कुंती से कहा बेटी इस प्रकार शोक से व्याकुल न हो देखो मैं भी तो दुख में डूबी हुई हूँ मैं समझते हूँ समय के उलट फेर प्रेरित होकर यह संपूर्ण जगत का विनाश हुआ है जो स्वभाव से ही रोमांचकारी है यह कांड अवश्य था इसीलिए प्राप्त हुआ है जब संधि कराने के विषय में श्रीकृष्ण के अनुनय विनय सफल नहीं हुई उस समय परम बुद्धिमान विदुर जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही थी उसी के अनुसार यह सब कुछ सामने आया है तस्परिहतिषत माँ शुचो नहीं सोचास्ते संग्रधनम गता यथवाहम तथा को नाश्वासते मवैपराधेन कुलमद्रम विनाशिम जब यह विनाश किसी तरह टल नहीं सकता था विशेष जब सब कुछ होकर समाप्त हो गया तो अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए वे सभी वीर संग्राम में मारे गए हैं अतः शोक करने के योग्य नहीं हैं। आज जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो हम दोनों को कौन धीरज बनाएगा मेरे ही अपराध से इस श्रेष्ठ कुल का श्रृंगार हुआ है इस श्री महाभारत श्री परवड़ी जलप्रधानिक परवड़ी प्रथा पुत्र दर्शन है पंचदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत श्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में कुंते को अपने पुत्रों का दर्शन विषय पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ